नमस्कार मैं हूँ शरण आप सुन रहे हैं रेडियो नंबर 90.4 पॉइंट फोर सुनते हो सुनाते हो ओम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 एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और वर्तमान में काफ़ी सोशल वर्क वो कर रहे हैं और ख़ास करके दिव्यांग लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं तो दिव्यांग की जो संरचना है कई बार हमारे आसपास में बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें लेकिन उन्हें योजनाओं के बारे में या कैसे कैसे वो अपलिप्ट अपने लाइफ को कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभाव हो सकता है या कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है पूरी जानकारी उनके पास नहीं रहती जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से या सरकारी जो कार्यक्रम है चलते हैं उससे वंचित रह जाते हैं तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि दिव्यांग के जरिए जो जो चीजें सरकार कर रही है कुछ एन कर रहे हैं या फिर हमें क्या करना है ये सारी चीजों को हम लोग स्पष्ट समझ पाएंगे अमरजीत सिंह से तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत सिंह जनसेवक जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी कैसे हैं आप सभी मैं अच्छा हूं, शानदार हूँ <laughs> और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज से तो थोड़ा सा अपने बारे <laughs> हमारी दुनिया इस समय कल और कारखानों का युग है <laughs> मशीनरी का युग है <laughs> वैसे वेद और शास्त्रों में पुराने युग में कहा गया है पंगुम लंगे दिव्यांगता जीवन के लिए अभिशाप नहीं है सही बात है विकलांग व्यक्ति को हमारे समाज में कुछ लोग हे दृष्टि से देखने लगते हैं या बेचारा शब्द से संबोधित करने लगते हैं हम और हमारे डिसेबल हमारे दिव्यांग हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कहीं से बेचारे नहीं है उन्हें काम करने का अवसर मिले नहीं। नहीं। तो वो शक्लांगों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस फील्ड में अगर अपने क्षेत्र में दिया जाए सर तो ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं मैं स्वयं अपने आप में एक हाथ का हूं लेकिन इसके बावजूद ही मैंने स्ट्रगल किया स्ट्रगल करने के बाद मैंने मेरे मन में था कि जो मैं डिसेबल हूँ तो दुनिया के देश के सारी दुनिया में डिसेबल को पुनर्वासित करने के लिए इनको सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया जाए कौन सी योजनाएं लाई जाए क्योंकि दिव्यांग से दिव्यांग में कुछ नहीं कर सकता है मेरे मन में आया कि जब तक दिव्यांग पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं जाएंगे कानून इनके लिए नहीं बनेगा इनकी आवाज वहाँ उठे तभी दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास इनको पुनर्वासित करने की योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल के दरवाजे के सामने नहीं <laughs> लेके गया के गया भीख oh, मांगने oh, oh. मान hmm. देश के नेता मोदी जी ने हम लोगों को दिव्यांग शब्द दिया सम्मान किया हमारा hmm. लेकिन जो विकलांगों को राज्यसभा और विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया जाए हुँ हुँ। देश के कितने भी जितने भी राजनीतिक दल हैं बात सब लोग करेंगे सहिष्णुता की बात करेंगे मानवता की बात करेंगे अंतिम छोर में खड़े हुए कमजोर व्यक्ति के उत्थान की बात करेंगे हुँ हुँ। लेकिन माना मानना है कि दुनिया में सबसे अगर अंतिम छोर में हुँ हुँ। कोई व्यक्ति है तो दीन दयाल उपाध्याय जी के अनुसार हु. अपंग व्यक्ति है दिव्यांग व्यक्ति हैं हु. डिसेबल व्यक्ति हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है दोनों पैर नहीं है आंख नहीं है सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते ऐसे लोगों को अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की संज्ञा देकर हमारी भावनाओं को देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा उन्होंने कहा मिस्टर अमरजीत सिंह <laughs> मैं का हूँ उन्होंने उनका तुम तो राजपूत हो मैंने कहा जी सर आ. बोले तुम छत्रियों के वंशज हो जब कोई चीज भीख मांगने से नहीं मिलती है हुँ. कोई हाथ जोड़ने से नहीं मिलती है दिर्दाने से नहीं मिलती है उसको कैसे लिया जाता है मैंने उसको युद्ध के जरिए लिया जाता है संघर्ष के लिए लिया जाता है <laughs> उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमसे तो युद्ध कराऊंगा तुमसे तो हाँ। संघर्ष और उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक बिंद की विधानसभा है वहां से उन्होंने मुझे उन्नीस सौ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नियुक्त किया मुझे अवसर दिया चुनाव लड़ने का हु. और बड़े बड़े वीर भीड़ विजा वाले लोगों से मेरा मुकाबला था शकलांग लोगों से मुकाबला था हु. लेकिन होते करते होते करते प्रभु की कृपा कि उस विधानसभा के लोगों ने मुझे प्यार दिया स्नेह दिया विधानसभा में पहुंचाने का काम किया और गौरवशाली भारतीय जनता पार्टी जो शहिष्णु और जो जिनके मन में एक ये भाव दीनदयाल उपाध्याय के आचरणों में चलने वाली पार्टी की अंतिम छोर पे विकलांगों को भी तो एक हाथ के इस दिव्यांग को उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को सूची में नाम दिया अमरजीत सिंह जनसेवक को भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और महामहिम राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में राज्यपाल भवन में अमरजीत सिंह जनसेवक को शपथ दिलाई अच्छा। <laughs> मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के बाद हमारी पार्टी ने हमको शिक्षा मंत्रालय का दायित्व तो दिया हु हु हु। और हाउस में, जब मैं, गया, जब मैं मंत्री नहीं था हुँ हुँ। मैंने बहुत देर तक विधानसभा नहीं चलने दी सारे हाउस के सभी सदस्यों से मैंने अनुरोध किया विभिन्न दलों के लोगों से हुँ हुँ। कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं कोई अपने दल की नीतियों के प्रचार और प्रसारण के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूं दिव्यांग कोई व्यक्ति हो सकता है किसी परिवार में हो सकता है आपके निर्वाचन क्षेत्र में हो सकता है आप हाउस के बाहर निकले हो सकता है ईश्वर करे कहीं आप हो जाए, इसलिए अभी तक विकलांग सभा का या विकलांगों का कोई भी संस्थान नहीं है विकलांगों की सुनने वाला नहीं है विकलांगों का कोई शासन में समाज कल्याण विभाग में विकलांगों का एक छोटा सा ग्रुप के रूप में काम करता था नहीं, नहीं। इसके बाद हाउस में हुआ इसके बाद मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण मंत्री और राजस्व मंत्री को बुलाकर और तीन घंटे की बैठक के बाद उन्नीस सौ पंचानवे में, में नहीं। नहीं। विकलांग कल्याण विभाग का अलग गठन किया गया उत्तर प्रदेश में हुँ, हुँ, आज विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में है। अलग है अलग मंत्रालय हैं अलग सचिव हैं अलग प्रमुख सचिव हैं और उनके माध्यम से देश में इस तरीके की व्यवस्था लागू हुई और हर तीन माह में जनपद में दिव्यांग बंधुओं की एक बैठक करने की योजना बनी ताकि हर जिले स्तर में जो विकलांगों की समस्याएं हैं डीएम के माध्यम से वो सामने हमें हाँ उनका निस्तारण हो और इसके बाद उनको क्या क्या उपयोग में लाया जाना है कौन कौन से उपकरण चाहिए कौन कौन से दान चाहिए किसको ट्राइस्किल चाहिए किसको तैलपट चाहिए किसको आँख दिलचस्पा चाहिए किसको आ, कान में सुनने की मशीन चाहिए इस तरीके की योजनाएँ मेरा मानना है कि इस तरीके से जब ये सारी परिस्थितियाँ बनी और आज अब काफी स्तर में हमारी शासन हमारी सरकारों ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है बहुत मैं समाचार पत्रों को बधाई देना चाहता हूँ मैं आपके मधुवन रेडियो को का वेलकम करता हूँ आभार प्रकट करता हूँ कि आपने दिव्यांग में शिक्षा मंत्री रहा मैं राजनीतिक क्षेत्र पे मेरा एक प्लेटफार्म पे हुँ. लेकिन आपने डिसेबल के संबंध में ही चर्चा करना मुझसे मुनासिब समझा जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तो रेडियो का मैं आभारी हूँ जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने बताया आपका इतिहास सुनकर हमें भी गदगद हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम जिन चीज़ों को देखते हैं और ये ऐसा भी नहीं है कि भाई जो चीज़ें हमारी आँखों के सामने है उसे देखते हुए क्यों ना नकारा जा रहा है जब देख रहे हैं तो उसके लिए काम करना जरूरी है जैसे कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए हम लोग सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के रखे हैं सब कुछ सुविधाएँ दे रहे हैं तो दिव्यांग भी एक तरह का एक कारण के वश हो सकता है या किसी भी बात से हो सकता है तो उसका अपना अधिकार है कि उसे भी सुविधाएँ दी जाए उसको भी शिक्षा दी जाए उसको भी एजुकेशन वगैरह जो भी मिलना चाहिए उसको पूरी तरह से हेल्थ बेनिफिट्स मिलना चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा आपने लड़ाई लड़ी है और मैं चाहूँगा कि इस जंग में आपके साथ हम सभी लोग हमेशा साथ रहेंगे और आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर आपको थोड़ा सा चैप्टर बदलना चाहूँगा और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा अमरजीत सिंह जनसेवक जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि संगीत के साथ आपका क्या रिलेशन है संगीत आपको क्या करता है संगीत तो ऐसा है कि जीवन में कभी निराशा है आशा की किरण नहीं दिख रही है थकान है बहुत तनाव है संगीत एक ऐसी चीज है कि उसके ध्वनि या उसके बोल कानों में पड़ते ही एक स्फूर्ति आती है एक नई ऊर्जा आती है और ऐसा लगता है कि जीवन जीने की एक किरण मिलने वाली है संगीत तो हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी। आप किस टाइप के बजन या फिर म्यूजिक सुनते हैं थोड़ा मैं सा? मैं तो मैं तो तो देखिए मेरा शौक है अभी मैं पुराने गीतों को बहुत सुनना पसंद करता हूँ तो एक हाथ गीत हमारे श्रोताओं को एक लाइन जरूर सुनाइए जो आपके दिल के करीब हो कहा गए <laughs> दिन कहा गई ये जो पुराने पुरानेफी हैं, मन्ना डे हैं मंगेसकर जो दर्द भरे गीत हैं पुराने गीत हैं, इनको सुनने में मजा आता है अच्छा, अच्छा लगता है, अच्छा उनमें लगता एक है। मिलती है, है। जी जी। एक चीज मिलती है हर तरीके की चीजें मिलती हैं, ऐसा लगता है कि और नए गाने जो आजकल हम सुनते हैं उसमें कुछ समझ में कौन सा गाना हो रहा है जब बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि आपको देश विदेश के लोग सुन रहे हैं तो जाते जाते एक मैसेज के तौर पे आप हमारे सारे लोगों को क्या बताना चाहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान है हु. जिसके माध्यम से आज आध्यात्मिकता के द्वारा एकता शांति और संपन्नता लाने का जो एक महत्वपूर्ण योगदान हु। और हर क्षेत्र में मोस्टली तमाम संस्थाएं होती बड़े लोगों के लिए मैं जमीन से आता हूँ मेरा निर्वाचन क्षेत्र कमजोर गरीब निचले स्तर के लोगों का है उस स्तर के लोगों के बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की जब बहने जाती हैं हु। और कितने अच्छे ढंग से विनम्र भाव से तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अधिक से अधिक लोग अच्छे बन रहे हैं हुँ, हुँ, समाज उपयोगी बन रहे हैं आध्यात्मिक भावना सरलता और निगाहों में बदलाव निगाहों में बदलाव हमें पत्नी को पत्नी के रूप में देखना है गृह शासन के व्यक्ति के लिए हुँ, हुँ, हुँ, बहन अपनी बहन के साथ साथ दुनिया की हर बहन को हमें बहन की, बेहन नजर, की से नजर से देखना, से देखना है।, है बेटी को दुनिया की हर बेटी को हमें बेटी। अपनी बेटी की नजर से देखना है ये कहीं पर भी अगर सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है मैं बाबा को मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं करूर्या <laughs> साहब क्या और आज से शक्ति करने की बात चल रही महिलाओं की दुनिया से 140 दूसरों में दादियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा और इतनी अच्छी संस्था कि जहां कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे सब हो रहा है कैसे संचालित ना कोई यहाँ ये दिखता है कौन कौन आर्गेनाइज कर, कर रहा है क्या कर रहा है कहाँ से ना कोई ठोकने वाला कहा जा रहे हो क्यों जा रहे हो कैसे जा रहे हो सब आदमी अपने आप में अनुशासित ये ब्रह्मा कुमारी के बहनों भाइयों और मेरा ये मानना है कि दुनिया के हर इंसान जो बीके है या नहीं है उसको एक बार मधुबन माउंट आबू जरूर आना चाहिए बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में आपने बताया जो महिलाओं द्वारा संचालित है और आज सशक्तिकरण के बारे में बातें हो रही महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था 1937 से ये काम कर रही हैं और बड़े सुचारू रूप से एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने ये आपने बताया और जिस तरह से जो आज के वर्तमान समय में जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल अनजान अज्ञान की तरह काम हो रही हैं लेकिन उन चीज़ों को बहुत पहले ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो लोग जुड़े हैं उनको समझाया जाता है उनको ज्ञान दिया जाता है तो उस दृष्टिकोण से वो समाज को देखते हैं हर वो चीज़ को जैसा है वैसे देखने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को चारित्रित करते हुए अपने जीवन को निखारते हुए उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़कर अपना जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं जिसका अनुभव आपने भी किया है और आप चाहते हैं कि सारी दुनिया इस टाइप का अनुभव इस तरह का अनुभव जरूर करें एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े जहाँ पर भी वो हैं उसके अगल बगल में जरूर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन सेंटर जरूर होगा ब्रह्मा कुमारीज का तो वहाँ से जुड़कर इस आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद उठाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं चलिए अमरजीत सिंह जनसेवक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात एपिसोड में जुड़ने के लिए और जाते जाते आपके लिए आपने जिस गाने को याद किया जाने कहा गए वो दिन आपके लिए खास सुनते रहो तो मुस्कराते रहो बवाद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 ज़रों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे कदम जहा पड़े सजदे किए थे यार ने मेरे कदम जहा पड़े सजदे किए थे यार ने मुझको रुला रुला दिया जाती हुई मैं बाहर ने जाने कहा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 Ek nii nazar. हम वि चाहे कहीं भी तुम रहा कल खेल में हम हो ना नह गर्दिश में तारे रहेंगे सदा कल खेल में हम हो ना नहो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा भूल तुम भूल वो पर हम तुम्हारे अपने निशान इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको तो आवाज दो हम हैं वहीं हम थे जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ